ओह oh. भगवत गीता त्रयोदश अध्याय पंचम श्लोक तक विचार हो गया था जिसमें इस क्षेत्र का वर्णन कर रहे थे महाभूता अहंकारो बुद्धि रेवसा इंद्रिया दशहितमच पंच इंद्र गोचरा गोचरा विषया पांच इंद्रियों को विषय भी है कहा तो गोचर शब्द का विषय होता है विषय किया क्या शब्दादय बोलते भाषिकार ने शब्द आदि कह दिया तो इसमें एक शंका आ जाती है शब्दादी आते हों तो पांच तो शब्द स्पर्श रूप से गंधा आएंगे फिर कर्मेंद्र का विषय कहां गए क्योंकि इंद्रिया दश कम इंद्रिय के देश में तो ग्यारह इंद्रिय लिया हुआ है कर्मेंद्रियों को भी लिया हुआ है विषय केवल शब्दाद ही बोल दिया अभाषिक यहां कुछ अनुप्त जैसा लगता है इसको लेकर के यहां शंका है समाधान भी है अव्यक्त आदि नाम जो अव्यक्त है अहंकार है बहतत्वादि हैं जो पूर्व में कहे गए अव्यक्त आदि नाम त्रैगुण अभिमान आदि धर्मकत्व प्रसिद्धम तीनों गुणों में अभिमान वाले धर्म वाले होते हैं ये एक गुण में ही नहीं तीनों गुण सतुगुण रजगुण तमुगुण सतुगुण के कार्य दिखा दिया शब्द हृदय करके बोल दिया है सतुगुण भले इंद्रियों के द्वारा प्राप्त विषय को दिखाया हुआ भाषिका शब्दादय बोल दिया इंद्रियों को द्वारा शब्दादय विषया कहा तो ये तीनों गुणों में अभिमान वाले होते हैं चाहे अव्यक्त हो बोल प्रकृति हो चाहे अहंकार आदि हो अ तीनों रजुगुण तमगुण में तीनों में अभिमान वाले हैं प्रसिद्धम भी प्रसिद्ध है तीनों गुण में अभिमान रहते हैं तो शब्दादि नाम एवं ग्रहण पूर्व में भाषिकार ने शब्दादि का ही ग्रहण कर दिया विषय शब्द कर शब्दाद बोल दिया है माना सदुगुण जन्य जो इंद्रिया है उसी इंद्रियों का विषय को ले लिए वासिकार ने शब्द करके बोला है तो रजोगुण वाले तो बचना आदान दमना विसर्ग आनंद ये विषयों का ग्रहण नहीं किया जो कर्म इंद्रों का विषय होता है केवल ज्ञान इंद्रों का विषय रख दिया भाषिकार ने शब्द बोल दिया है शबदादी नाम ग्रहण या शबदादि का यदि ग्रहण किया जाता है तो करने पर विषय कर्मेंद्रिया कर्मेंद्रों के विषय का अनूतक हो ये कहने पर क्या स्थिति आएगी बैरूप्य होगा ज्ञानेन्द्रों का विषय का तो कथन कर देना कर्मेंद्रों का नहीं करना क्योंकि सब में अभिमान रखने वाले हैं कौन अव्यक्त अहंकार आदि रजोगुण के विषय में वो अपमान करते हैं सब में अभिमान रखते हैं तो इसलिए भैर में प्रसन्न क्षेत्र निर्पण से प्रकृत था पूरे क्षेत्र का निर्भण प्रसिद्ध है विषय भी पूरा लेना चाहिए ना केवल शब्द विषय लेके काम थोड़ी चले वचनादि विषय भी लेना पड़ेगा मानी पानी का विषय कर्मेंद्रिय हैं बात पानी पाद पायु उपस्थित कर्मेन्द्रिया है, होते हैं तो भाग इंद्र का विषय होता है वचन बोलना यह कर्मेंद्र का विषय कर्मेंद्र का विषय है बाघेंद्र का है बोलना हाथ से आदान प्रदान करना लेना लेना करना हस्त इंद्रिय कर्मेन्द्रिय में है और पाद से चलना पैर से चलना गमन क्रिया गमना गमन क्रिया पायु से विसर्ग करना और आनंद उपस्थ से आनंद अनुभव करना ये सब कर्म इंद्रियों का विषय है अपने हैं पाँच विषय उनके भी हैं बचना आदान गमन और विसर्ग आनंद आनंद आनंद आख्या विषय आनंद रूप विषय है, है पांच तो प्रकृत क्षेत्र निर्मण से क्षेत्र का निरूपण प्रकरण है यहाँ पूरे क्षेत्र लेना होगा ना कर्मेंद्र का विषय वो दिख नहीं रहा यहां स्वरूप निर्देश है नहीं उसका स्वरूप के निर्देश के द्वारा ही तत् क्षेत्रम इत्यादि बोलते हैं भाषिका ने तृतीय तत् क्षेत्र क्षेत्रम अधिकता जिस प्रकार है बोला सब प्रकार भी लेना है जो क्षेत्र है इंद्रिय तो आई तो उसका प्रकार होगा विषय भी होगा कर्मेन्द्र का विषय भी आ जाएगा तत् क्षेत्र ऐसी अधिक व्याख्या इस प्रकार से व्याख्या कर दी भाषिकार ने व्याख्या करते तो प्रकार अर्थ में लेकर के धर्मेंद्र के विषय को कथन हो गया ये मानते भाषिकार इधानिम अब जो क्षेत्र क्षेत्र के धर्म होते हैं मन माने इच्छा आदि की किंतु कुछ लोग वैशेषिक लोग आत्मा का धर्म मानते हैं इच्छा आदि को इच्छा आदि नाम जो इच्छा है सुख है दुख है राग देश इत्यादि जो सुख दुख और धर्म अधर्म संस्कार और ज्ञान ये धर्म मान बैठे हैं कौन वैशेषिक आदि नैयायिक वैशिष्य आत्मा के धर्म गुण मानते हो धर्म मानते हैं इच्छा दिनाम आत्मविकार तो निवृत्त है आत्मा के विकार मानते हैं कौन वैशेषिक आदि आत्मा के गुण मानते हैं वो इच्छा आदि को नवगुण आत्मा के विशेष मानते हैं बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेश प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार ये आत्मधर्म मानते हैं वैशेषिक आदि नवगुण विशेष को आत्म विकार, आत्मविकार आत्मविकारत्व निवृत्त है आत्मधर्मिवृत्ति के लिए क्षेत्र विकारत्व निर्भर है ये भी क्षेत्र का ही विकार है शरीर के विकार है इच्छा दे भी अंतकरण के विकार है शरीर के विकार है अंतकरण की वृत्ति है सब ये ज्ञान इच्छा सुख दुखादि क्षेत्र विकारत्व निर्भर है क्षेत्र के विकार के निर्पण के द्वारा यद विकारी कहा था तृतीय सुखों यद विकारी यथश्चैत जो विकार वाला है यह क्या विकार वाला है सुख दुखादि विकार वाला भी यही है कौन क्षेत्र आत्मा नहीं कहना एक तत्व निरूपायण इसी बात को निपण करके इच्छा जी जितने भी हैं वैशेषिकों ने मतांतर वाले ने आत्मा धर्म माना हुआ है उसके खंडन करते न्षेत्र धर्म है शरीर का धर्म है शरीर माने सूक्ष्म शरीर के धर्म में आते शरीर के धर्म होने पर भी मन का धर्म है मनोवृत्ति है सुख सुखादि वृत्ति है ये कहना है मतांतर निवृत्ति मतांतर वैशेषिक मत उसमें निवृत्ति पर श्लोकम बता रहे थे श्लोक को देते हैं इच्छा द्वेष इत्यादि कहना चाहते हैं अथ भाष्य में कहा इधानीम आत्मगुणा यदि ज्ञान व्याचक क्षत वैशेषिका जो वैशेषिक लोग हैं ना आत्मगुण करके जिनको कहते हैं आत्मगुणान यदि व्याचक क्षत वैशेषिका वैशेषिक लोग आत्मगुण करके कहते हैं इनको किनको इच्छादि को पी क्षेत्र धर्मा ये जो इच्छादी है ना ये भी क्षेत्र का धर्म है शरीर का धर्म है थोड़े शरीर का नहीं है सूक्ष्म शरीर का मन का धर्म है बात क्षेत्र धर्म एवं न तो क्षेत्रज्ञ से के का धर्म नहीं है इच्छा दी कि ये भगवान का, कहते भगवान भगवान ये कहते हैं इच्छा इच्छावेशातनाधते सबकार मुदाहृत सुखम दुख घात चेतनाधित तत्म समुदाघतम इच्छा द्वेश सुख दुख संघात संगात माने सारे इंद्रिय और शरीर के संगात विराट जितने बेस्टी शरीर है बेस्टी इंद्रिया हैं सबके समुदाय विराट तो संगात वह है इसका समुदाय घात चेतना चेतना एक मनोधर्म है शरीर इंद्रियादि शिथिल होने पर शरीर इंद्र को धारण करने की एक शक्ति विशेष मन में है मनोधर्म है उसको धृत चेतना कही जाती है चेतन अलग है चेतना अलग चेतन तो आत्मा है चेतना मनोवृत्ति है जैसे कि शरीर को नीचे गिरने नहीं देख घोष आवास पर है ऐसी वृत्ति है एक पन, अंतगर्भ में और धृती बने धैर्य ये क्षेत्र में सभा यही क्षेत्र का स्वरूप संक्षेप से कहा गया विस्तार नहीं और भी बहुत सारे हैं क्षेत्र धर्म बहुत सारे हैं तो कहना संभव नहीं है संक्षेप में कहा में सभा सेना सभी कारम विकार के साथ क्षेत्र और क्षेत्र में जो विकार हैं इच्छा की जो विकार हैं उसके साथ उदाहरतम उदाहरण दिया गया भगवान ने कहा इच्छा इच्छा मैंने क्या है यज्जातीयम सुख हेतु अर्थम उपलब्धवान पूर्वं जिस प्रकार के सुख के कारण उपलब्ध किया था पूर्व में जिस प्रकार के जिसे अच्छा लगा ऐसा सुख का कारण तो पहले उपलब्ध किया था पूर्व जीवन में जब भी हो कल हो परसों हो परसों हो जब भी हो किया हो उसकी पुनर्च्छ एक भावना आ जाती वो मिल जाए करके उसका नाम इच्छा है इच्छावान यज्ञातीय यह तुम अर्थम सुख के कारण जो विषय है जिस प्रकार के किया होगा लिया होगा पहले उस साधन मिला होगा उसको उपलब्धवान उपलब्ध किया है जिसने जिस प्रकार के सुख के कारण उपलब्ध किया है पहले पूर्व पूर्व अवस्था में पूर्व कारण पुनः तजाती हम उपलब्धवान आज फिर उसी प्रकार के साधन सामने आने पर कम आदातों में छी उसको ग्रहण करने की इच्छा करता है ये मिल जाए पहले इसे सुख हुआ था मेरे को सुख मिला था अभी भी मेरे मिल जाएगा उसी प्रकार के मिलना चाहिए पहले जिस प्रकार का सुख का कारण मिला था उसे सुख हुआ था उसी प्रकार के सुख के कारण आज मिलता हो तो उसको लेने के लिए इच्छा करता है इसी इच्छा का इच्छा थी उसी गाना इच्छा है सुख है तो ये किस बुद्धि से लेना चाहते सुख के कारण है समझता आज पहले सुख का अनुभव हुआ था उससे सुख मिला था उस प्रकार के वस्तु से आज उसी प्रकार के वस्तु सामने होने पर उपलब्ध होने पर उसके प्राप्ति की इच्छा हो जाती है उसी कारण इच्छा है इच्छा का कर अर्थ एक साई अमिच्छा अंतकरण धर्म ग्यय क्षेत्र वो जो इच्छा है अंतकरण के है, ही धर्म है क्षेत्र का ही धर्म है क्षेत्र ज्ञ है जाना आत्मा के द्वारा जाना जाता है नरे में सुख है अंतकरण माने मेरे में माने मेरे में साथ करके मेरे में बोलता है बोलता है अनुभूतवान पूर्व कहा पहले अवस्था में जिस प्रकार के दुख के साधन को अनुभव किया था यह दुख का साधन है ऐसा करके अनुभव किया था जैसे दुख हुआ था वो साधन के अनुभव में दुख हुआ था पुनस्त जाति बुलवान फिर उसी प्रकार के, के उस जाति के साधन सामने आ गया पहले जिस साधन से दुख मिला था वही साधन आज फिर प्राप्त कर रहा वो तम द्वेष्टि उसके साथ द्वेष करता है इधर मैं भू जात बोलता ये मेरे हो जाए इधर बोलता द्वेष्टि द्वेष करता है स्वयं द्वस उसी का नाम है जिस प्रकार के दुख के साधन को पहले अनुभव किया था पूर्व काल में उसी प्रकार के साधन आज सामने हो जाता हो तो उसके साथ द्वेष करता है साधन के साथ तो उसे जनित द्वेष कहा द्वेश्वत क्षेत्र में वो भी क्षेत्र कोटि में गय है वो भी जाना जाता है तथा उसी प्रकार सुखम अनुकूल प्रसन्नम सत्वात्मकम ज्ञायत्वा क्षेत्र सुख इच्छा दिवस सुखम सुख का सुखम तथा माना सुखम अनुकूलम अनुकूल विषय जो होता है वो सुख कहा जाता है प्रसन्नम सत्वात्मकम सत्गुण स्वरूप है वो सुख सत्व रजतम में से सत्गुण स्वरूप होता है तथा सुखम अनुकोलम अनुकूल अपने लिए जो अनुकूल हो ना उसको सुख कहते हैं अनुकूल में सुखम नहीं आयु नहीं कहा है अनुकूल रूप से प्राप्त करने योगी को सुख कहा जाता है यही है सुखम माने अनुकूलम प्रसन्नम सत्वात्मकम स्वेच्छा होता है सुख सत्गुण स्वरूप जय क्षेत्र में भी जाना जाता है मैं सुखी हूं बोलता है मेरे में सुख जैसे मैं धनी हूं माने धन वाला हूं धन को जानता है इस प्रकार मैं सुखी हूं बोलता है तो सुख मेरे में है तो सुख जानता है माने अंतकरण के साथ में एकता करके मैं सुखी हूं बोल रहा वास्तव तो में आत्मा सुखी नहीं है सुखाकार वृत्ति अंतकरण है तो अज्ञान तो काल में ऐसा बोल जाता है मैं सुखी हूं आत्मा तो सुख दुख से रहता है वास्तव में सुख का लक्षण यही है सुखम माने अनुकूलम अनुकूल भी सही होगा वो सुख कहा जाता है प्रसन्नम सत्वात्मक सत्वरूप है वह सत्गुण स्वरूप है जयत्वाद क्षत्र गय होने के कारण गय कोटि में वो जाना जाता है इसलिए क्षेत्र कोटि में है वो क्षेत्रज्ञ नहीं है सुख भी दुख कम मानी उसका स्वरूप होता है शत्रु रूप होता है प्रतिकूल स्वरूप होता है उसका दुख का कोई भी नहीं चाहता जयत्वाद तदे भी क्षेत्र में वो भी गय है पर दुख इसलिए वो भी क्षेत्र कोटि में आता है क्षेत्रज्ञ में नहीं है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ धर्म नहीं है क्षेत्र धर्म है सारे है मैंने अंधकरण के धर्म है सभी संघात देहेंद्रियाम संघति करता संघात संघात कर का अर्थ शरीर इंद्रों का पुंज मान विराट शरीर जो लिया जाए ये संगात होता है संघात मैंने देहेंद्रियालम संघति मान संघात है एकता दिखना एक में दिखना घात यह भी क्षेत्र धर्म है क्षेत्र में शरीर में यह धर्म है शब्द देहेंद्रीय का समुदाय कहा है शरीर में ही क्षेत्र में ही है तश्याम अभिव्यक्ताओं अभिव्यक्त अंतरण वृत्ति ही एक चेतना वृत्ति है उसी देहेंद्रीय संघात में एक वृत्ति बन जाती है समुदाय में एक वृत्ति है तस्याम संघत जो संघति शब्द है स्त्रीलिंग है तश्याम बुद्धि उस संघात में देहेंद्रीय संघात में अभिव्यक्त तो अंतकरण वृत्ति अभिव्यक्त तो हुई जो अंतकरण की वृत्ति है उसको चेतना कहा जाता है तप तइव लोह पिंड कैसे जैसे तपा हुआ लोह के पिंड में अग्नि बुद्धि हो अग्निबुद्धि क्या बुद्धि हो जाती लोह का पिंड तपा है अग्नि के द्वारा तपा हुआ है उसमें From… अग्नि बुद्धि होती है इस प्रकार यह चेतना अंतकरण वृत्ति है तप तइव लोह पिंड कहा एक अंतकरण की वृत्ति है वो उस संघात में जो अभिवक्त वृत्ति है जहेन्द्रिय पुंज में तब तप तो एवं लोह पिंडे कहा जैसे तपा हुआ लोह के पिंड में जिस प्रकार अग्निबुद्धि हो जाती है उसी प्रकार पिंडे अग्नि जिस प्रकार अग्निबुद्धि हो जाती है लोह के पिंड में तपा हुआ लोहा में इस प्रकार आत्मचैतन्य वो जो वृत्ति जो है ना जो चेतना जिसको बोलते हैं आत्मचैतन्य आवास रिद्धा चेतना अंधकार की वृत्ति है आत्मचैतन्य के द्वारा आत्मचैतन के आवास के द्वारा छाया प्रति के द्वारा उसके युक्त तो हुई जो वृत्ति है उसको चेतना कहा जाता है चेतना यही है अंतकरण एक वृत्ति विशेष है जैसे तपा हुआ लोहा में अग्निबुद्धि हो जाती है इसी प्रकार यहां पर चेतन वृत्ति हो रही चेतना जैसे होश आवास में होते हैं शरीर नजरी आदि वह चेतना वृत्ति अंतकरण के दर में चेतना सात क्षेत्र वो जो चेतना भी क्षेत्र ही है क्यों ग्ययत्वाद गय कोटि में है क्षेत्रज्ञ का क्षेत्रज्ञ कोटि में नहीं है ज्ञाय ग्यय होता है जाना जाता है चेतना को भी जाना जाता है मैं होश में हूं ऐसा जानता है वो पूरे शरीर इंद्रियादि में व्याप्त है वो कैसे तबाह हुआ लोहा पीड़ने में लोहा व्याप्त होता है चेतना पूरे में व्याप्त है शरीर इंद्रिया आदि एक अंतकालिक वृत्ति है छिन्न वृत्ति ने व्याप्त वृत्ति है धृती आगे है। धृति शब्द करता यया धृत्या जिस धृती के द्वारा धृति माने धैर्य बोलते जिसको धृति जिस धृति के द्वारा अपसाद प्राप्त आने देहेंद्रिया धृंते जिस धृति के द्वारा शिथिल हुए जो देहद्रियादि हैं अथवा दुखी युक्त हैं दुखी हैं उनको धारण किया जाता है जिस धैर्य के द्वारा उसी धृति कहा जाता है शाह मानी धृति सा ज्ञात् क्षेत्र में जय कोटि में होगी जाना जाता है ज्ञाता के द्वारा ही जाना जाता ग ग है वो तो क्षेत्र कोटि में oh है वो जय कोटि क्षेत्र ही होगी क्षेत्रज्ञ नहीं है कहा सर्वांतकरण धर्म उपलक्षणार्थम इच्छा आदि नाम ग्रहण कर ये इच्छादि जो इच्छा आदि से सुखम दुखम संगात है चेतना तथिकार के साथ है यहाँ अंतकरण के धर्म उग. इतना ही नहीं सबके लिए उपलक्षण है अंतकरण के धर्म और भी बहुत सारे हैं अहंकार आदि बहुत सारे हैं वो सबको लेने के लिए उपलक्षण में दिया गया भाषाकार बोलते हैं उपलक्षण माने वही होता है अपना ग्रहण करता हुआ अन्य का भी ग्रहण करता हो उसको उपलक्षण कहा जाता है स्वग्रहक स्थिति स्व इतर ग्रह का तुम उपलक्षण से लक्षण अपना ग्रहण करता हुआ अन्य का भी ग्रहण करता हो उसको उपलक्षण कहते हैं और यह सात जो दिया इच्छा देश सुखम दुखम संगात चेतना धृति जो ग्रह यह अन्यों के उपलक्षण के लिए है केवल इतने धर्म नहीं अंतर्ग और भी धर्म है ये बोलना चाहते हैं सर्व अंतकरण धर्म उपलक्षणार्थ सारे अंतकरण में जितने भी धर्म हैं केवल इतने सात धर्म मात्र नहीं है और भी है सब के लिए ग्रहण करने के लिए इच्छा आदि का ग्रहण कर दिया ये उपलक्षण है इतना ही नहीं अंतकरण धर्म वो गैक कोटि में सब क्षेत्र कोटि में आएंगे जितने भी हैं यथाउक्तम जिसने कहा था इच्छा आदि का ग्रहण किया था तद उपसंगी उसका उपसंगार करते सब क्षेत्र धर्म इतना बोलने के बाद में उपलक्षण करके उपसंहार करते क्षेत्र का यह तत् क्षेत्र समाज से न सविकारम कहा था ये इस प्रकार क्षेत्र है ये शरीर है यह तमाजे न संक्षेप से कहा ये बहुत सारे धर्म है यदि करके क्या क्या विकार उसमें क्षेत्र में पता नहीं लगता तो समाज से न संक्षेप है नर्थ होता संक्षेप के द्वारा विकार सविकारम विकार के क्षेत्र को बताया केवल क्षेत्र क्षेत्र नहीं उसके कार्य को भी बताया उसके धर्म को भी बताया कारण सहविकारिकार के सहित को सविकार कह जाता है महदादि ना उदाहरता महदादी शब्द को तो कहा गया महाभूता अहंकारों आदि के द्वारा कहा गया बुद्धि से महत्व तुलिया था इत्यादि उत्तम कहा यश्य क्षेत्रभेद जैसे संगति जिस क्षेत्र क्षेत्रभेद जितने भी क्षेत्र वर्ग जितने भी सबके जो संघात होगा समुदाय होगा सुख शरीर थूल शरीर सबका सूक्ष्म पुंज बना होगा जो संगति इधम शरीरम क्षेत्र इस शब्द से ही कहा इसको कहा सारे के संघात को शब्द से प्रथम श्लोक में ही बोला शरीरम कौन थे क्षेत्र में तिविधी थे ये शरीर में सब क्षेत्र और क्षेत्र के विकार का संघात समुदाय है पूरा ये और विराट में भी पाया जाएगा एक शरीर में जो होगा वहां भी वही होगा समस्ती थूल में अभिमानी जो विराट होगा उसमें भी यही क्षेत्र धर्म में मिलेंगे सारे शरीर जो है क्षेत्र है वहां इदम शरीरम उक्तम ये जो क्षेत्र वर्ग जितने भी है ना इसका संघात को समुदाय को इदम क्षेत्रम सबसे कहा भगवान ने प्रथम श्लोक में कहा इति उक्तम तो क्षेत्रम व्याख्या भगवान ने जो कहा था क्षेत्र के बताया था उसकी व्याख्या हो गई अब तक क्षेत्र की व्याख्या हो गई महदादि भेद भिन्नम दृत्यंत मदे महाभूता अहंकार से आरंभ किया था महतत्व से आरंभ किया था बुद्धि से मातृत्व तो तो लिया था वहां से लेकर के कहा धृति तक धैर्य तक ये क्षेत्र का निर्भर कर दिया संक्षेप ने क्या दोस्तों लोगों के द्वारा कहा महाभूता ने अहंगारो बुद्धि भूत में बचा ठीक है इंद्रिया दशिकम च पंचल इंद्र को चरा फूल शरीर के बारे में बोला सूक्ष्म शरीर के धर्म दिखा दिया आगे इच्छा देश सुखम दुखम और ये ने कहा इतना इन्हें और भी है सबको ग्रहण करना चाहिए जितने गेय कोटि में है सब क्षेत्र हैं ये समझ रहा है ज्ञाता और गे दो ही तो व्यस्त है ना ज्ञाता है एक आत्मा एक अनात्मा ज्ञाता और गेह यही दो होते हैं गेह कोटि में जितने भी आते हैं सब क्षेत्र हैं या क्षेत्र के धर्म हैं सब कैसे क्षेत्र कोटि में है वह आत्मा नहीं वहां से आत्मबुद्धि को हटाना चाहिए जो जाना जाता है जिसको जाना जाता है इदम तो न जाना जाता है वह क्षेत्र है सर जितने भी इदम रूप से जो जाना गया सब क्षेत्र है चाहे वृक्ष हो पर्वत हो नदी हो कोई भी हो सागर आदि जितने भी हैं सब क्षेत्र कोटी में आते हैं समुदाय मिलकर के बनते हैं ये एक सिद्ध कर दिया ठीक है मैं कहते हैं सर्वज्ञ उक्ति विरोधात हेयम वैशेषिकम मतम कहते हैं ये जो अभी भगवान बोल रहे हैं सर्वज्ञ के द्वारा कथन इच्छा विश्व सुखम दुखम संगात असचेतना धृति ये तथा क्षेत्र बोल दिया भगवान ने क्या बोले क्षेत्र सबसे भगवान सर्वज्ञ है सर्वज्ञ के जो उक्ति है कथन है या वचन है ये भगवान का वचन है या वैशेषिक वत त्याज्य है ये बोलते हैं सर्वज्ञ उक्ति सर्वज्ञ का जो कथन उक्ति मान कथन भगवान सर्वज्ञ हैं श्री कृष्ण भगवान उनका कथन है ये साधि भगवान के शब्द हैं यहाँ उनके कथन के विरोध होने से हेयम वैशेषिकम मतम त्याज्य है कौन वैशेषिक मत वो आत्मगुण मानते हैं इनको भगवान कहते हैं ये क्षेत्र है जय कोटी में है ये है भगवान को बात मानना है वैशेष के मानना। बात मानना भगवान के पत माना जाएगा इसलिए त्याज्य है उनका मत सिद्धांत तो ठीक नहीं है ठीक कहा यदि मतवा इस मान करके कहा भगवान शब्द दे दिया है भगवान एक कहा था अर्थाई दान में आत्मगुणा ज्ञान आचक्ष थे वैशेषिका ते भी क्षेत्र धर्मा जिन्हों जिनको आत्मगुण मानते थे वैशेषिक लोग वो भी क्षेत्र धर्म करके कहते हैं भगवान कहते हैं यहाँ इस इत्यादि करके भगवान का शब्द ही है सर्वज्ञ है भगवान तो उनके वचनों को स्वीकार करना है और वैशेषिकों का त्याज्य है ये कहना है उपलब्ध जाति ऐसे उपलब्ध मान से साधन ऐसा मेह जो उपलब्ध जाति जिस प्रकार के वस्तु को पहले प्राप्त किया है सुख का या दुख का साधन जैसे प्राप्त किया हो पहले एक के सुख हुआ एक के दुख हुआ है वैसे साधन का वैसे वो जाती है आज वो साधन सामने आने पर चाहे सुख के साधन और दुख के साधन होने पर क्या होता है सुख या दुख हो जाती है वो साधन में ऐसी स्थिति हो जाती है कहा उपलब्ध जातीय से जिसके उपलब्ध किया जातीय एक प्रत्यय प्रत्यय है प्रकार अर्थ में होता है प्रक, प्रकार बचने जातीय ऐसा सूत्र व्याकरण प्रकार कथन के लिए एक जातीय प्रत्यय लगाया जाता है उपलब्ध जातीय जातीय प्रत्यय है उपलब्ध प्रकार जिस प्रकार के वस्तु उपलब्ध हुआ जातीय अर्थ प्रकार होता है प्रकार अर्थ जातीय प्रत्यय होता है उपलब्ध जाती है जिसके पहले उपलब्ध हुआ ऐसे जिस प्रकार के वस्तु उपलब्ध हुआ हमारे सामने उपलब्ध पाने से उसी प्रकार के वस्तु आज दोबारा उपलब्धि होने पर उपलब्ध होने पर आदान इच्छायाम हे तुम इत, आदान या त्याग की इच्छा हो जाती है ग्रहण की इच्छा हो जाती है पहले सुख के साधन रूप से जो उपलब्ध किया था वही वस्तु आज भी मिलता हो तो उसके ग्रहण की इच्छा हो जाती साधन करने की इच्छा हो जाती है सुख इत्यादि कहा था सुख आदि शब्दों से कहा था सुख सुख हेतु इत्यादि कहा था सुख हेतु सुख हेतु अर्थम उप्रद्धवान पूर्वम एक आता है पहले सुख के कारण जो विषय था उसको प्राप्त किया था पहले अनुभव किया फिर पुनः उसी प्रकार के वस्तु सामने हो जाता है जब उपलब्ध हो जाती है उनको तो क्या होता है उसमें इच्छा होती है उसको ग्रहण करने की इच्छा होती है उस आधार अपनाने की इच्छा हो जाती है उसी के नाम सुख है इच्छा विशेष है सुख इति शब्दों कहते हैं सुख हेतु इति लगा दिया भाष्यकार है वो तो हेतु के लिए इस प्रकार बुद्धि हो जाने ये कहा ठीक है मैं कहते सुख हेतुत्वा तस्म इच्छा इत्य सुख के कारण जो हो गया वस्तु हो गया उसमें उस वस्तु में, उस में इच्छा हो जाती है अपना ग्रहण करने की इच्छा हो जाती है उसी का नाम सुख इच्छा है तो। इच्छा सुख तदहेतु विषयत्वना इच्छा जो है ना सुख और सुख के हेतु का विषय करती इच्छा सुख की भी होती है उसके विषय की भी इच्छा होती है जिस उसके कारण जैसे सुख प्राप्त होना उसकी प्राप्ति की इच्छा होती है इच्छा इच्छा को सुख और तदहेतु विषयत्वना सुख का भी विषय है, है और उसके कारण सुख के कारण के विषय रूप से व्याख्या इच्छा को व्याख्या कर दी आत्मधर्म तस्या विद्य वैश्विक से आदि आत्माधर्म मानते आत्मा के गुण मानते हैं तो उसका खंडन कर दे भाष्कर शेयम कहा यहां सा यम इच्छा अंतर्गत तो धर्म ज्ञात क्षेत्रम कहा वो इच्छा है वो उस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा है जो पहले अनुभव किया वो सुख का कारण था ऐसे वस्तु का अनुभूत वस्तु है आज वो वस्तु सामने है और उसकी प्राप्ति की इच्छा होती है उसी का नाम सुख है तथापि तो कथम क्षेत्रांतर भूतत्व तो है फिर क्षेत्र के अंतर्गत कैसे होगा सुख प्राप्ति की इच्छा विशेष हो गई तो कैसे उसको तो कहेंगे कहा गयत्वाद भाष्यकार ने बोल दिया गयत्वाद क्षेत्र ज्ञाय कोटि में ज्ञान कोटि में नहीं है ज्ञाता कोटि में नहीं है ज्ञ कोटि में है इच्छा भी धर्म बुद्धि इत्यादि जैसे इच्छा के समान द्वेश भी एक धर्म है जैसे इच्छा एक धर्म है उसी प्रकार द्वेश भी एक धर्म है इच्छा द्वेश इत्यादि है द्वेश भी एक धर्म है बुद्धि का ही धर्म है वो आत्माधर्म नहीं है वो भी जैसे इच्छा बुद्धि के धर्म है उसी प्रकार द्वेष भी बुद्धि का धर्म है तथा इत्यादि का देश तथा द्वेशों ये जाती है त्युत पूर्वक पहले जिस प्रकार के वस्तु को दुख के कारण से अनुभव किया था यह दुख के कारण है ऐसा समझा था अनुभव किया पुनः तज जाति आज पुनः दोबारा वही वस्तु के सामने होने पर दुख के कारण जो वस्तु है सामने उपलब्धि होने पर तम द्वेषि उसके साथ द्वेष करता है दुख के साधन के साथ द्वेष करता है तो तजन उसको द्वेष करता है उसके साधन को ये कहा तथा इत्यादि से कहा था वो सब द्वेश बुद्धि धर्म तुम जिसको बुद्धि धर्म कहा जिस द्वेष को आपने बुद्धि धर्म बताया आत्मधर्म नहीं माना वैश्विक तो आत्मधर्म मानते हैं द्वेष को आपने बुद्धि धर्म माना पौन है वो दोष द्वेष क्या है यह प्रश्न है तो तथा उस बताया ये जातीय इत्यादिवासियों कहा था दुख भी वही है यज्जातीयम अर्थम दुख हेतु अनुभूतवान कहा जिस प्रकार के वस्तु को पहले दुख के कारण रूप से अनुभव किया था तजातीय बोलवान उसी प्रकार के वस्तु आज सामने उपलब्ध होने पर प्राप्त करता हुआ तम दृष्टि उस वस्तु के साथ द्वेष करता है दुख के साधन सामने उसी कारण द्वेष है एक तस्या भी इच्छावत क्षेत्रांतर भाव द्वेश द्वेष है त्वेश द्वेष इच्छा के समान ही क्षेत्र के अंतर्भूत है वह भी इसलिए सोयम इत्यादि सबसे कहा था सोयम द्वेशो ज्ञेयत्व वेव कहा था वो जो द्वेश है वो भी ज्ञ होने के कारण क्षेत्र ही है ज्ञाता भी नहीं है क्षेत्र क्षेत्र के धर्म ने कहा इच्छा द्वेश बुद्धिधर्म इच्छा इच्छा जो है द्वेश के समान बुद्धिधर्म इच्छा भी बुद्धि का सुखम अभी त्या माने सुख भी इच्छा भी द्वेश भी और सुख भी ये बुद्धि बुद्धिधर्म है आत्मा आत्माधर्म नहीं है वैसे बोलो आत्मधर्म आते हैं इसको इसलिए तथा इत्यादि तथा सुखम माने अनुकूलम प्रसन्नम सत्वात्मकम ज्ञाय क्षेत्र में अनुकूल वस्तु को सुख कहा जाता प्रसन्न प्रसन्न रहता है सुख होने पर व्यक्ति प्रसन्न होता है प्रसन्न स्वरूप है सत्वगुण स्वरूप है सुख एक गयत्वाद गय होने से क्षेत्र में वही बोला था तस्यापी माने सुख आपी स्वरूप उगत्या स्वरूप का कथन कर दिया अनुकूलम अनुकूल वेदना में सुखम बोला हुआ है अनुकूल रूप से जो जाना जाता, जाता है उसको तो सुख कहा जाता है मनोवृत्ति है वो तस्या भी मैंने सुख स्यापी स्वरूप उगता कथन कर दिया स्वरूप क्या कहा अनुकूल सुखम माने अनुकूलम अनुकूल को सुख कहा जाता है यही है क्षेत्रांतरपाती तो क्षेत्र के अंतर्पाती है होगी सुख अनुकूलम बोल दिया है दुख का आप स्वरूप उक्ति है क्षेत्र मध्य वर्तित्व दुख भी दुख का भी स्वरूप का कथन करेंगे प्रतिकूल वेदने में दुखम प्रतिकूल को दुख बोला जाता है प्रतिकूल अनुकूल कहां होता है शरीर में नहीं मन में होता है प्रतिकूल भाव अनुकूल भाव मन में होता है मनोधर्म है क्षेत्र मध्य वर्तित्व क्षेत्र के बीच में वो भी दुखम इत्यादि कहा बेची वो दुख मानी प्रतिकूलात्मक जो प्रतिकूल स्वरूप होता है उसमें दुख कहा जाता है प्रतिकूल बुद्धि वृत्ति है वो वृत्ति वृत्तिवंती प्रतिकूल वृत्ति तो प्रतिकूल प्रतिकूलात्मक विजय ज्ञाय कोटिव तद भी क्षेत्रम वो भी क्षेत्र कहें दिहेन्द्रिय देहेन्द्रिय आत्मा क्षेत्रांतर क्षेत्रमें संघात विभजतेहेन्द्रिय आत्मा विदेश क्षेत्राभूतमेव यह इंद्रिय देह इंद्रिय आत्मादि जो है ना आत्म रूप जो इनमें विद्वषितम क्षेत्रांतर्भूतम जो आत्मा से अतिरिक्त कहा गया है इनको इसके लिए क्षेत्र के ही संघात को भी कहते हैं कहते हैं क्षेत्र ये संघात क्षेत्र के अंतर्गत यह संघात माने ये, ये अवयव एक एक, एक लेकर के क्षेत्र बनाया और संघात होता है अवय भी होता है वो भी क्षेत्र के बीच में ही है देह इत्यादि कहा था देह इंद्रियाणम संगति कहा था संघात मान यही देहे इंद्रियाणम संगति देह और इंद्रियादि के संघात को ही समुदाय को ही कहा जाता है संघात कहा जाता है संघात विज्ञानवाद हम है। प्रत्याह कहते हैं चेतना है विज्ञानवाद में चेतना नहीं है कि तो विज्ञानवादी बहुत है ना बाहर वस्तु नहीं है कोई वस्तु नहीं है ज्ञान ही ज्ञान है विज्ञान विज्ञान ही कहते नहीं चेतना भी है केवल विज्ञान नहीं विज्ञानवाद का खनन करते हैं बहुतों का चार बात होता है बात, विज्ञान बात, अनुमान से वस्तु की सिद्धि वाली बात और प्रत्यक्ष बात। चार बात होता है उनका विज्ञानवाद ही बहुत विज्ञान एक विज्ञान है उनका विज्ञान दो प्रकार का इधम विदम की धारा एक अहम कवि धारा आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान करके मानते हैं बाह्य वस्तु जो भाषा है विज्ञानी है विज्ञानी आकार बनाता है और वस्तु नहीं होते जैसे रजों में सर्व की कल्पना है विज्ञान में संसार की कल्पना मानते हैं ज्ञानवादी को होता है इधम की धारा है भाई यह वस्तु तो। भीतर एक भीतर की तरफ अहम अहम होता है आले विज्ञान बाहर वाली प्रवृत्ति विज्ञान ऐसे मानते हैं तो विज्ञानवाद का खंडन करते हैं तश्याम इत्यादि कहा था जो संघात में देहन्द्रिय संघात में एक चेतना नाम की शक्ति है मनोवृत्ति है तश्याम में संघात ये संघात में अविव्यक्त अंतकरण वृत्ति आया जो अव्यक्त है अंतकरण की वृत्ति है किसके द्वारा अभिव्यक्त है कहा आत्मा के चेतन के संबंध से अविव्यक्त वृत्ति बित है विशेष वृत्ति बित है वो आत्मा के छाया से आत्मा से तो नहीं आया आत्मा के छाया से सं, संबंध है उसका ये कहा था अंत कर तप तईव लोहपिंड लोहपिंड अग्नि जैसे तपा हुआ लोहपिंड अग्नि होती है अग्निवृत्ति हो जाती है अग्निवृद्धि हो जाती है इस प्रकार आत्मचैतन्य अभिवक्ता तो इत्यादि कहा है आत्मचैतन्य के जो छाया है ना छाया आत्मचैतन्य तो वहां नहीं है आत्मचैतन्य आवास रस विद्या या चेतना तो आत्मचैतन्य के आवास माने कैसे शीशा में सूर्य के किरण पड़ जाए उसके आवास है उसमें एक विशेषता देखी जाती है इसी प्रकार आवास रस विद्या रसयुक्त चेतना उसको चेतना कहा जाता है अंधकार माना चेतन से संबंधित दिखाई पड़ती है इसलिए चेतना कहा उसको सात क्षेत्र में जित्व आप कहता ही है ठीक हम कहते हैं तपते लोह पिंडे बंधेर अभिव्यक्तिवत जैसे तपा हुआ पिंड में अग्नि की अभिव्यक्ति होती है अग्नि पाई जाती व तपते लोह पिंडे तपा हुआ लोह का जी पिंड होगा उसमें बंधेर अभिव्यक्तिवत जैसे अग्नि की अभिव्यक्ति होती है उसी प्रकार उक्त संगत जो देहेंद्रीय संगात है समुदाय है इसमें पूरे संगत हो बुद्धिवृत्ति yes. अभिव्यक्त बुद्धि बुद्धिवृत्ति की अभिव्यक्ति होती उसको चेतना कहते हैं क्या बोलते हैं चेतना उसी का नाम चेतना है तत्र अग्नि अभिव्यक्तो लोहपिंड में अग्निबुद्याग्रह कहते उसमें क्या होता है जैसे अग्नि जो है ना अभिव्यक्त लोहपिंड अभिव्यक्त हुआ अग्नि जिसमें ऐसे अग्नि लोहपिंड में वो अग्निबुद्याग्रह यती वो बुद्धिवृत्ति क्या काम करती है उस लोहपिंड में जो तो अग्नि से अभिव्यक्त तो हुआ लोहपिंड है उसमें उसी को अग्नि बुद्धि से ग्रह करवा देती है यही अग्नि है करके बता देती है बुद्धि बुद्धिवृत्ति ठीक इसी प्रकार यहां भी है शरीर इंद्र को बुद्धि से बता देता है आत्मा चैतन से व्याप्त वृत्ति है वो इसी को चेतना आ करके यही आत्माह करके लगा देती है ऐसी वृत्ति है वो एक जाते तथा चाहे उस बुद्धिवृत्ति में अग्नि अभिव्यक्त लोहपिंड जैसे अग्नि से अभिव्यक्त तो लोहपिंड है उसी प्रकार अग्निबुद्धियाग्रह थी अग्निबुद्धि से ग्रहण करवाई कोई वृति उसी प्रकार तथा आत्मचैतन्यम बुद्धिवृत्त हो अभिव्यक्तम बुद्धिवृत्ति में अभिवक्त है क्यों आत्मचैतन्य अभिव्यक्ता है बुद्धि बुद्धिवृत्ति में है वो उसे बुद्धि बुद्धिवृत्ति को चेतना बोलना है कामेव आत्मतया बोधाई थी उसी को ही वही वृत्ति को ही से ग्रहण करवाती है वो चेतना तथा आभास अनुविधा उस आत्मा के आभा से आत्मा से तो अनुविधा नहीं है आत्मा के आभाष से अनविद है वो शैव चेतना है उसी को चेतना कहा जाए बुद्धि प्रति विशेष कोई ही चेतना कहा जाता।, जाता है जो कि शरीर इंद्रिया में चैतन्य चेतन हो अनेक मान्यता लाती है जो बुद्धि साधा मुख्यम चेतन प्रति ज्ययत्वाद रूपत्वाद क्षेत्र वो भी साधा क्षेत्र क्षेत्र ही है मुख्यम चेतन प्रति जो मुख्य चेतन के प्रति ज्ञाय मुख्य चेतन उसे जानता है कौन जानता है उसी बुद्धि वृत्ति को चेतना को ज्ञाय अतद्रूप वो चेतन नहीं है तदरूप नहीं है अचेतन है अतरूपत्वाद क्षेत्र में वह वो क्षेत्रपोटि में है चेतना चेतना वृत्ति है बुद्धिवृत्ति है धृति स्वरूपउ क्षेत्रत्म तस्तर दिखाते हैं धैर्य का स्वरूप ही दिखाते धृति एया अवसाद प्राप्त आहेन्द्रिया जिस बुद्धिवृत्ति के द्वारा धैर्य एक वृत्ति है मनोवृत्ति है जिस व्यक्ति के द्वारा दुख को प्राप्त तो हुए शरीर इंद्रिया आदि को धारण किया जाता है घृण नहीं देता उस व्यक्ति मृत्यु कहा धृति कहा नानो अन्य भी संकल्पाधाय मनोधर्मा सं उनको क्यों ने कहा इस सुखम दुखम संगात चेतना धृति इतने बोल दिया ये साथ ही गिना या मनोधर्म और भी है संकल्प आदि है बहुत सारे मन के धर्म हैं ये संकल्प नानो अन्य भी अन्य भी तो धर्म है ना मन के संकल्पादाय मनोधर्मा सन्ती संकल्प पा, विकल्प आदि मनोधर्म और भी हैं ते किम कित्रत्र न नश्च्य फिर यहां पर इस श्लोक में क्षेत्र रूप से वर्णन क्यों नहीं किया उनको संकल्प आदि को मन के धर्म तो और भी हैं, संकल्प विकल्प आदि तथा उसके उत्तर बताते सर्व अंतकर्ण धर्म उपलक्षणार्थम इच्छा आदि के हम ये भाषिका सारे अंतकरण के धर्म के उपलक्षण के लिए इच्छा आदि का ग्रहण कर दिया अभाषिकार ने यही है सारे मन में जितने भी धर्म है सबके लिए उपलक्षण है इस आदि पर जो अपना ग्रहण करता हुआ अन्य भी ग्रहण करे उसे उपलक्षण कहते हैं यथा उत्तम तद जो, जो कहा था उसे उपसार करते यथा क्षेत्र समासेना इत्यादि कहा था ये कहा तस्व लक्षणार्थ है जो इच्छा ग्रहण हुआ है यह श्लोक में क्या उपलक्षण के लिए है केवल इतना इन्हें और भी है और को भी समझना कहां तक गिनते रहेंगे बहुत सारे धर्म हैं कहां तक गिनेंगे तस्वीर हेतु महा करते उस उपलक्षण मानने पर हेतु बताते हैं यथा इत्यादि कहा यथा उत्तम भगवान कहा उक्तम उपसंग्र थी जो कहा था उपलक्षण मानकर उपसंग्रह कर देते हैं इनके धर्म पता बताना संभव नहीं है इसलिए इनको उपलक्षण मान करके समाप्त करते वाणी को ही इच्छा इच्छादीवद अस्न्वसरे सकल्पदीना दर्शित सिद्धवत्त प्रकरण विभागा यगवा उक्त क्षेत्र उपस युक्त इच्छादीग्रह से सर्वनुक्तबुद्धिधर्म उपलक्षा क्या है इच्छादीवत जैसे इच्छादी ग्रहण की भगवान्कार अस्न्वस मे क्षेत्रधर्म का निर्भ कावस है क्षेत्रधर्म के विषय में अस्वसरे संकल्पादि नाम अभी जो संकल्पादि नहीं कहा है यहाँ उनको भी दर्शितम सिद्धवत के दिखाया है भगवान ने सिद्ध करके कहा यहाँ सिद्धवत करते सिद्ध के समान मानकर वो भी दिखाया हुआ है सम मानकर प्रकरण व्यवहार तो दो प्रकरण है त्रयोदश अध्याय दो प्रकरण एक क्षेत्र प्रकरण एक क्षेत्र तो के प्रकरण एक क्षेत्राध्याय और क्षेत्र की अध्याय दो अध्याय माना जाता है तो प्रकरण के जो विभाग क्षेत्र प्रकरण के विभाग किया था क्षेत्रज्ञ से क्षेत्र को विभाग किया था उसका कथन था यह तो भगवान उत्तम भगवान प्रकरण को विभाग करके कहा क्षेत्र धर्म का विभाग करके कहा क्षेत्र कहा हुआ जो क्षेत्र उसका उपसंगार करते हैं माना क्षेत्र कैसे विभक्त करके बताया गया क्षेत्र स्वरूप उसको उपलक्षण मान करके समापन करते हैं सारा क्षेत्र धर्म कहना संभव नहीं है अतो इच्छादि ग्रहस्य सर्व अनुक्त बुद्धिधर्म इसी हेतु से कहा इच्छादि का जो ग्रहण हुआ या इच्छा द्वेश ग्रहण हुआ सर्व अनुक्त बुद्धिधर्म जितने भी नहीं कहा हुआ जो बुद्धि के धर्म है जितने भी और हैं जो यहां कहा नहीं गया उसके लिए उपलक्षण के लिए ही समझना चाहिए विरक्त से ज्ञाने अधिकाराया वैराग्यार्थम क्षेत्र व्याख्यातम इधम अनुबा देखो जो विरक्त होगा संसार से विरक्त होगा क्षेत्र का निर्माण कहां उपयोगी होगा उसको वैराग्य के लिए होगा शरीर का निर्भर इसलिए है यह आत्मा नहीं है अनात्मा है करके कर त्यागेगा जो विरक्त होगा उसके लिए कहा इसलिए यहां क्षेत्र का निर्भर नहीं तो यहां क्या मतलब ज्ञान प्रगण में क्षेत्र का निर्भर का प्रसंग नहीं होता वैराग्य के लिए वैराग्य के साधन होते है ये समझेगा मैं ये नहीं समझेगा तो अपना कल्याण कर पाएगा ठीक है विरक्त जो विरक्त होगा संसार से विरक्त होगा उसको ज्ञान ही अधिकार आया उसके ज्ञान में ही अधिकार है कर्म में अधिकार नहीं उसके लिए ज्ञान में अधिकार है उसके लिए वैराग्यार्थम वैराग्य दिखाने के लिए क्षेत्रम व्याख्यात्म क्षेत्र की व्याख्या के लिए अनुवाद करते हैं भगवान या अनुवाद किया वीरों के लिए वैराग्य दिलाने के लिए स्थिति यश्य इत्यादि कहा भगवान ने कहा था यश्य क्षेत्र भेद संगति जितने भी क्षेत्र वर्ग में जितने भी भेद का संघात हुआ है जितने मिलकर के बना है ये इसको इदम शरीरम शब्द से भगवान ने कहा है शरीर शब्द से कहा हुआ है तो ये कहा भगवान ने वो कहा तत् क्षेत्रम व्याख्यात क्षेत्र की व्याख्या हो गई महाभूत आदि भेद भिन्न महाभूत से लेकर के जो भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्र थे सबको कह दिया भगवान ने कहा है धृत्यंतम महाभूत से आरंभ किया था धृती में अंत में आकर धृती समाप्त किया है क्षेत्र भेद जात से वृष्टिदेह विभाग से क्षेत्र भेद जात मानी क्या है बेष्टि शरीर जितने भी है सब को लेकर कहा इधम शरीरम से सब को लिया गया है इधम तो एक में कि बेष्टि शरीर जितने भी है सब को लेना है सम्मति मानी समष्टि शरीरम सारे बेष्टि शरीर का संघात कौन बन समष्टि विराट शरीर वो भी इधम शरीरम शब्द से लेना है यहां तक वैराग्य होना चाहिए तभी आत्मज्ञान में अधिकारी होगा वो कहा आगे कहते हैं ननु उक्ते क्षेत्र क्षेत्र के वक्तव्य है तम हित किमित अन्य उच्यते तथा कहते महाराज अब दो विभाग किया भगवान के क्षेत्र और क्षेत्र के विभाग है क्षेत्र क्षेत्र के और ज्ञान यते ज्ञान बता बोला भगवान ने दो विभाग किया अब क्षेत्र के प्रकरण समाप्त तो क्षेत्र के, के कहना चाहिए या अन्य क्यों कहा जा, जा रहे हैं अमानित्व तो आदि क्यों बोल रहे हैं बीच में क्यों ऐसे शब्द आ रहे हैं दो विभाग है क्षेत्र और क्षेत्र के विभाग करना है तो क्षेत्र का निरूपण हो गया उपलक्षण मानकर समाप्त कर दिया तो यदि कहा वो भी हो गया सब अब क्षेत्रज्ञ के, के बारे में कहना चाहिए किंतु तो फिर अमानित्व अदम्बित्व अहिंसा शांति आदि क्यों क्यों कहना है पांच सौ लोग आ गया तो क्यों ऐसा बोलना ये शंका है यहां नानू उगते क्षेत्र क्षेत्र का कथन होने पर अब क्षेत्र के एक बारी है अब क्षेत्र क्यों वक्तव्य क्षेत्र के बारे में बोलना चाहिए आप क्यों दो ही विभाग तो है यहां तम हित्वा उस क्षेत्र को परित्याग करके जो बोलना चाहिए उसे छोड़कर क्योंकि अन्य पूछते थे आदि क्यों कहा जाता है यहां अमानित्ववादी व्यक्तवादी क्यों ये प्रश्न आया तथ उसको उत्तर में कहते हैं क्षेत्रों क्षेत्रज्ञों बक्षमाण विशेषण हो क्षेत्रज्ञ आगे जिसके विशेषण बनना है न सत्यन्ना सदुच्य विशेषण लगाए वो सत्य नहीं कहा जाता माने कार्य भी नहीं कारण भी नहीं माने मानी का विषय नहीं ऐसे बोला जाएगा उसे, क्षेत्रज्ञ के बारे में ऐसा बोला जाएगा ऐसा कहना है विशेषण न सत्यन्ना सदुच्य विशेषण लगाए वहां ये तत्त प्रवक्षा यज्ञातवा मृत अनादि मत परम ब्रह्म न सत नसब शन, सब चलेगा सत भी, चले भी नहीं असत भी नहीं कहा जाता उसको वो तो ऐसा किसी शब्द का विषय होगा ही नहीं वो अवांग मन सब चला है ऐसे फिर भी उपाधि से सब कुछ होता है बोलेंगे उपाधि को लेकर के सब वही है सर्वतः पानी पार हम तर्वतु तो वही बनता है अपने रूप से अनिर्वच है किंतु उपाधि रूप से सब कुछ वही है बता क्षेत्रज्ञ इत्या क्षेत्रज्ञ बक्ष्यमाण विशेष जिसका विशेषण आगे कहे जाने वाला है न सतन्ना सदुच्य आदि विशेषण लगाएंगे क्षेत्रज्ञ इस, इस सब प्रभाव से जिस क्षेत्रज्ञ का प्रभाव के सहित बताना है क्या प्रभाव है सर्वतः पांच औपाधिक रूप से सारे हाथ पैर वाला वही होता है सता नहीं है सब प्रभाव प्रभाव सहित जो क्षेत्र है क्षेत्रज्ञ उसका परिज्ञाद अमृतत्व भवती उसके प्रभाव के सहित क्षेत्र के ज्ञान से क्या अमर अमरत्व तो प्राप्त कर जाता है अमर हो जाता है पुरहित हो जाता है तम उस क्षेत्र के को ज्ञेम यत्प्रवकश्यामी इत्यादि ना सब विशेषण स्वयं पक्षित भगवान कहा उस क्षेत्र के को ज्ञेय यत्प्रवकश्यामी ऐसे शब्दों के द्वारा विशेषण के सहित भगवान बताएंगे ना सप्त ना सद्यधि विशेषण लगाएंगे उसको सत्य नहीं कहा जाता असदी नहीं कहा जाता ऐसे शब्द से बोलेंगे परिज्ञान ऐसी ज्ञान होने से सभी स्वयं स्वय भी पक्ष जो भगवान का भगवान स्वयं कहेंगे उस क्षेत्र के बारे में विशेषण के बताएंगे अधुनाथू अब क्या अभी क्या बोलना बीच में अब तो क्षेत्र को भगवान स्वयं आगे कहने वाले हैं त्रयदश श्लोक में जाके कहने वाले हैं तो अब सात श्लोक से बारह श्लोक तक क्या बोल है फिर अधुनाथू अभी तो क्या बोल है तज ज्ञान साधन उस क्षेत्र के ज्ञान के साधन बताएंगे ये धर्म ये गुण होगा उस क्षेत्र के को जान पाएगा ये गुण नहीं होगा तो जान नहीं पाएगा क्या या मानित गुण होगा साधक में तभी माने उस क्षेत्र को समझ पाएगा नहीं तो समझ नहीं सकता क्यों ये गुण होने पर अंतरकरण माने अंतर्मुखी वृत्ति में जाएगा अंतर्मुखी वृत्ति में जाने पर ही उस क्षेत्र जो समझ पाएगा स्वरूप नहीं तो नहीं समझ सकता इसके लिए चाहिए पहले चाहिए साधन चाहिए ये कहना है तज ज्ञान साधन हो रहा अधुना तो तज ज्ञान क्षेत्र क्षेत्र का जो ज्ञान है साधन गण जो साधन समुदाय है उसके गण मान समुदाय अमानित्वादि लक्षण जो अमानित्व अधम्बित्व आदि लक्षण है बताना है भी यशमिन सती जिस साधन जिसमें ये साधन होने पर जिस व्यक्ति में अधिकारी में ये साधन हो गए अमानित्वादी साधन होने पर तज़ गया विज्ञानी योग्य अधिकृत हो रही है वो जो ज्ञे है क्षेत्रज्ञ उसके विज्ञान में अधिकारी योग्य हो जाता है जिस साधन के होने पर यसी ज्ञान निष्ठ उचित जिस साधन परायण जो व्यक्ति होगा सब परायण जो व्यक्ति होगा वो सन्यासी होगा विषय को त्यागा हुआ वो लोके समय वित्तवा को त्यागा हुआ ज्ञान निष्ठ उच्य साधन होने पर ज्ञान कहा जाता है इन साधनों के होने पर तम अमानत्वादि गणम जो तो अमानत्वादि साधन यहां है यहाँ पर समुदाय हैं गणमे समुदाय हैं सब ज्ञान साधनत्वाद ज्ञान शब्द वाच्य में ज्ञान के साधन होने से ज्ञान शब्द से कहा जाता है यहाँ भी ज्ञान के साधन है ये किंतु ज्ञान शब्द से कहा जाता है ज्ञान एक त्ञान अभी तो प्रोक्तम अज्ञान एक तो मैं इसमें बारहवें से लोग जाकर ऐसे बोलेंगे इसी को ज्ञान कहा जाता है बोलते साधन पूरा बताने के बाद इसी को ज्ञान कहा जाता है इसी अतिरिक्त अज्ञान है कहते हैं माना अज्ञान के साधन है अतिरिक्त यह ज्ञान के साधन है ज्ञान के साधन होने से इनको भी ज्ञान शब्द से कहा भगवान ज्ञायते ज्ञाते ज्ञानम इसे लुट प्रत्यय जो ज्ञान शब्द में यहां पर करण अर्थ में है भाव अर्थ में है ज्ञायते ज्ञानम नहीं ज्ञाते अननित ज्ञानम जिसके द्वारा जाना जाता इन साधनों से जाना जाता इसलिए इसको ज्ञान शब्द कहा गया साधन है ज्ञान साधार ज्ञान शब्द वाच्य विदाज भगवान कहा ज्ञान शब्द के द्वारा कथन करते हैं भगवान इसको अमानित्वादि गुण को ये कहना है टीका में कहा अनाधिमत क्षेत्रज्ञ का ये होगा अनाधिमत परम ब्रह्म न सत्य न सदुचत यही लक्षण है वो क्षेत्रज्ञ का लक्षण यही है अनादि वाला है वो परम परमात्मा इत्यादि ना बक्षमाण विशेषणम जिस क्षेत्रज्ञ का विशेषण आगे कहे जाने वाला है क्योंकि पूर्वार्ध में तो प्रतिज्ञा करते ज्ञे हम यभ्यामी यज्ञात तो अमृतमश थे को मैं कहूंगा तुम सुनो जिसको जान करके अमृतत्व को तो प्राप्त तो करेगा अमरत्व तो भाव में पहुंचेगा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होगा क्या है वो अनादित अनादिमत परम ब्रह्म न सत्यना यही यज्ञ है अनादि वाला है न सत न सत शब्द से कहा कोई शब्द नहीं कहा जाता कार्य भी नहीं कारण कार्य होता सब कारण दोनों से रहता है कारण भाव से अलग है ये कहा जाता है अनाधिमत इत्यादि ना भक्षमाण विशेषण अनाधिमत परंब्रह्म सत्तना सत्यना सदुचित क्षेत्रज्ञ का विशेषण ऐसे आने वाले हैं क्षेत्रज्ञ हम स्वयं भी भगवान विवक्षित विशेषण से स्वयं भगवान कथन करेंगे विवक्षित तो विशेषण जिनके विवक्षित विशेषण है अनाधिमत परंप्रमादि विशेषण जिसका क्षेत्रज्ञ का भगवान स्वयं पता है, गेयम यत्ता गेयम आदि ना बक्ष्यति तो भगवान स्वामी गेयम प्रभुस्वामी द्वारा बोलेंगे संबंध कमी थी क्षेत्र जो बक्षते तत्राह क्षेत्र के कथन क्यों करना क्या आवश्यकता है क्षेत्र का कथन हो गया क्षेत्र के को बोलना प्रश्न उठता ये कह यहा क्षेत्र के परज्ञात अमृतवती है जिस क्षेत्र के का प्रभाव के सहित जिस क्षेत्र के का ज्ञान से अमरत्व तो की प्राप्ति हो जाती है उपलब्धि हो जाती है अमरत्व की है, इसलिए जानना जरूरी है उसको कहायम यत्तत इत्यथा प्रार्थना ग्रंथ से यही है ज्ञम यवक्ष इससे पहले वाले ग्रंथ है एकादश श्लोक तक जितने हैं सात से एकादश मानी पांच श्लोक है कुत्र उपयोग कहते ये तथा प्राक ग्रंथ से तात्पर्य तात्पर्य बताते हैं इनका तात्पर्य कहाँ है जो गए हैं वे प्रमुख श्यामी बारहवें श्लोक में आना है उसके पहले ग्यारह श्लोक तक सात से ग्यारह तक पांच श्लोक किसमें तात्पर्य रखते हैं उसके तात्पर्य बताते हैं एक कहा अधुना कहा अधुना तो ये कहा था अभी इस समय तो तज ज्ञान साधन गणम अमानित्वादि लक्षण उसके उस ज्ञ का जो ज्ञान के साधन है जानने का साधन है समुदाय हैं साधन समुदाय है अमानी जिसके स्वरूप अमानित आदि जिसके लक्षण होते हैं अमानित्व अधमित्व इत्यादि अहिंसा अंतरार्थि यशम सती जिस साधन के होने पर तय ज्ञान विज्ञानी योग्य अधिकृत होती का जिस साधन को होने पर उस गेह के विज्ञान में योग्य हो जाता व्यक्ति और साधन नहीं होता तो योग्य नहीं बन पाएगा उसको जान नहीं पाएगा उस भी क्षेत्र के उसको जान नहीं सकेगा जिस साधन के बिना यत्पर संयासी ज्ञानिष्ठ हो जाते जिस साधन के आगे उसको सन्यासी कहा जाता है ज्ञानिष्ठ कहा जाता है जिस साधन होने पर इत्यादि कहा था टीका है अमानित लक्षण विधाती अमानित जो लक्षण है ना ज्ञान के साधन है उसके भगवान विधान करते हैं आगे जाकर संबंध करना कहा ज्ञान साधन समुदाय बोधनम कूत्र उपयुक्त ज्ञान के साधन के समुदाय का जो कथन करना है बोधन करना ज्ञान करना कहाँ उपयुक्त होगा ज्ञान तो मोक्ष के लिए है क्योंकि ज्ञान के जो साधन बताना अमानित्व आदि वो कहाँ उपयुक्त होगा वो ये प्रश्न उठता है तथा यमिन सती का जिस साधन के होने पर अमानित्व आदि साधन होने पर तज ग्यय विज्ञान जो ज्ञ है जो क्षेत्र ज्ञ है उसके विज्ञान में योग्य अधिकृत होती अधिकारी योग्य होता है नहीं तो नहीं हो पाएगा अमानित्ववादी जीवन में नहीं है तो नहीं हो पाएगा माने कुछ थूल शरीर के धर, का धर्म है कुछ सूक्ष्म शरीर का और अमानित्ववादी ऐसी स्थिति है अमानित्व तो जो है मैंने तो ठूल शरीर के धर्म हो जाते हैं इत्यादि योग्य अधिकृतम योग्य जो अधिकारी है उसकी व्याख्या करते यहा जिसके जिस साधन वाला होगा साधन परायण होगा जो व्यक्ति उसको सन्यासी कहा जाता है का ज्ञान निष्ठ कहा जाता है ज्ञान स्थिति इसके योग्य कहा जाता है जो साधन जिसके पास होता अमानित्वादि साधन होने पर स्थिति होती है कहा? कहातज ज्ञान विधि वचनात्तज ज्ञान विधि पूर्वोत्तम अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान अंत में एकादश श्लोक के अंत में बोलेंगे यही ज्ञान है ज्ञान के साधन बता करके यही ज्ञान है बोलेंगे भगवान एतज ज्ञान विधि पूर्वोत्तम अज्ञान इससे भिन्न जितने भी अज्ञान है ऐसे बोलेंगे भगवान एतज ज्ञान विधि वचनात् कसम ज्ञान साधन इतिहास है इसको ज्ञान कहा हुआ है एकादश श्लोक में जाकर के साधन को कैसे साधन हो गई है ये तो ज्ञान है पूर्वादि ने शंका उठाई है ये भगवान की बाणी ये, ये ज्ञान विधि पूर्वोत्तम और ज्ञान में तो था इसको ज्ञान कहा जाता है कहा तो फिर कैसे ज्ञान के साधन बने गए तो ज्ञान है ये पूर्वादि शंका आ तो कहा कम इत्यादि कहा कम अमानदि गणम ज्ञान साधनत्वाद ज्ञान शब्द वाच्य विद्यादि भगवान कहा ये जो अमानत्वादि साधन जितने भी है ना समुदाय जितने भी हैं यहां आने वाले ज्ञान साधनत्वाद ज्ञान के साधन होने से ज्ञान तो नहीं ज्ञान के साधन है इसलिए ज्ञान शब्द वाच्यम इनको ज्ञान कहा जाता है ज्ञान शब्द से कहा जाता है भगवान विद्या भगवान इसका कथन करते हैं ज्ञान के साधन रूप से ज्ञान शब्द से कथन करते हैं भगवान ज्ञान के साधन को ज्ञान रूप से कथन करते हैं कहना है अच्छा तद विधान से भक्त द्वारा दारण सोचाई थी ज्ञान के साधन का जो विधान है वक्ता के द्वारा ही दृढ़ता दिखाते हैं इसके वक्ता कौन है भगवान है मिथ्या नहीं सत्य है साधन ये साधन होगा तो अवश्य ज्ञान होगा ये बताए जाने वाले जितने साधन पांच श्लोक में साधन बताएंगे ज्ञान के साधन यह साधन जिसमें हो उसमें अवश्य ज्ञान होगा ज्ञान अपना स्वरूप का पहचान होगा क्यों भगवान ने स्वयं कहा है साधन ठीक है तद विधान से साधन विधान से वक्तृ द्वारा जो भक्त है भगवान कृष्ण है यहां दार्डम से दृढ़ता दिखाते हैं जिस साधन को हो होने पर अवश्य ज्ञान होगा जिस साधन न होने पर ज्ञान नहीं हो सकेगा भगवान कहा इस कहा था विधदाति भगवान यही बोल दिया था यही है ठीक है समय हो गया है यही रखते है फिर ओं पूर्णम पूर्णगिद् पूर्णा पूर्णगृत पूर्णशा पूर्णमेवशिष्य ओ